युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना अपने स्नायु बलवान बनाओ आज हमें जिसकी आवश्यकता है वह है लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु हम लोग बहुत दिन रो चुके अब और रोने की आवश्यकता नहीं अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और मर्द बनो हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सके हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य बन सके हमें ऐसे सर्वांग संपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके और यह रही सत्य की कसौटी जो भी तुमको शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो उसमें जीवन शक्ति नहीं है वह कभी सत्य नहीं हो सकता सत्य तो बलप्रद है वह पवित्रता है वह ज्ञान स्वरूप है सत्य तो वह है जो शक्ति दे जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे जो हृदय में स्फूर्ति भर दे भले ही इन रहस्य विद्याओं में कुछ सत्य हो पर यह तो साधारणतया मनुष्य को दुर्बल ही बनाती है मेरा विश्वास करो मेरा यह जीवन भर का अनुभव है मैं भारत के लगभग सभी स्थानों में घूम चुका हूँ सभी गुफाओं का अन्वेषण कर चुका हूँ और हिमालय पर भी रह चुका हूँ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो जीवन भर वहीं रहे हैं और अंत में मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि इन सब रहस्य विद्याओं से मनुष्य दुर्बल ही होता है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मैं तुम्हें और अधिक पतीत और ज़्यादा कमजोर नहीं देख सकता अतः तुम्हारे कल्याण के लिए सत्य के लिए और जिससे मेरी जाति और अधिक अवनत ना हो इसलिए मैं जोर से चिल्लाकर कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ बस ठहरो अवनति की ओर और, और न बढ़ो जहाँ तक गए हो बस उतना ही काफी हो चुका अब वीरज्यवान होने का प्रयत्न करो कमजोर बनाने वाली इन सब रहस्य विद्याओं को तिलांजलि दे दो और अपने उपनिषदों का उस बलप्रद आलोकप्रद दिव्य दर्शन शास्त्र का आश्रय ग्रहण करो सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोधगम्य होता है स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज जैसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती बस वैसा ही उपनिषद सत के सत्य तुम्हारे सामने हैं इनका अवलंबन करो इनके उपलब्धि कर इन्हें कार्य में परिणित करो बस देखोगे भारत का उद्धार निश्चित है